का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन्टी 90.4 फोर

मैं हूं आपका साथी आरजे रमेश आइए इस रूबानी यात्रा पर जहां हम वीर जवानों की कहानी सुन रहे हैं भाग दूसरे में आपका एक बार फिर से स्वागत है जिसे दौड़ेगी आपकी रगों में दौड़ेगी एक नई रवानी जवानी की देश के प्रति प्यार और कुर्बानी की कुछ खास आजादी के दीवानों की कहानी आगे सुनेंगे हम थोड़ा सा हटके थोड़ी सी नई बातें

इस दूसरे भाग में जोड़ने की कोशिश मैंने की है आपको अगर पसंद आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर मैसेज कीजिएगा चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्कर रहो

का मस्तानो का इस देश का यारो, इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना इंकलो इंकलाब इंकलो इंकलाब उन्नीस घटना 1925 की है काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता हिला दिया था

आजाद उस समय 20 साल के थे शरीर से वे अगडे थे गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भूमिगत हो गए उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों स्टेशनों व पुलिस थानों पर आजाद के फोटो वाले पोस्टर चिपकाएंगे, जिनमें आजाद को जीवित या मृत्यु पकड़ लेने वाले को कई हजार रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की थी मगर आजाद हाथ आने से रहे एक दिन आजाद को मजाक सूचा

वे अपने एक साथी के साथ थाने पहुंचे साथी भी आश्चर्यचकित था थाने पर जाकर आजाद ने निधरता से अपनी गिरफ्तारी का पोस्टर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया तभी एक पुलिस अधिकारी ने आकर पूछा क्या पढ़ रहे हो आजाद ने कहा क्या बताऊ मूंगफली में तीन हजार रुपए का गाटा हो गया है किसी पुलिस वाले से मिलकर इस साले आजाद को गिरफ्तार कराऊंगा तो काम बने

आजाद के साथी ने कहा, लाला जी इस चक्कर में मत पड़ो आजाद का निशाना है। यदि आजाद ने गोली मार दी तो सारा घाटा पूरा हो जाएगा। मारा सुनते ही पास खड़ा पुलिस अधिकारी बोला भाई यही तो मुसीबत है नहीं तो पुलिस उसे कभी का पकड़ चुकी होती आजाद पुलिस अधिकारी की ये बात सुनकर मुस्कुराए और थाने से चले गए बाद में जब

उस पुलिस अधिकारी को पता चला कि उससे बात करने वाला वो तत्कथित मूंगफली का व्यापारी चंद्रशेखर आजाद ही थे तो वो बौचक्का रह गए तो ये थी आजाद की निडरता का मिसाल

अलबेलों का अल बेलों का मस्तानों का इस देश का प्यारो इस देश का तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना इंकलो इंकलो इंकलो

नमस्कार आप सुन रहे हैं जोर शोर से चल रहा था युवकों में जोश उमड़ रहा था बीस अक्टूबर उन्नीस सौ बयालीस को सिंध शक्कर से अंग्रेजों की हथियार से भरी एक रेलगाड़ी गुजरने वाली थी एक क्रांतिकारी युवक ने

उसके दो अन्य साथियों के साथ रेल की पटरियों के फिश प्लेटें निकाल ली इतने में पुलिस पहुंची वो युवक पकड़ा गया उसके साथी भाग अंग्रेज सरकार ऐसे क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देती थी उसको फांसी की सजा सुना दी गई फांसी के दिन वो अंधेरे में उठा उसने गीता का पाठ किया मजिस्ट्रेट ने सहानुभूति के स्वर में उससे पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा उसने जवाब दिया

हाँ है केवल एक ही मरने से पहले भारत भारत माता माता की की जय जय बोलना चाहता हूं। फिर उसने पुकारा भारत माता की हिंदुस्तान आजाद इंकलाब जिंदाबाद और उसके बाद युवक का शरीर हवा में लटक रहा था भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम हेमोकालीन था जिसे क्रूर अंग्रेज सरकार ने

21 जनवरी 1943 को 19 वर्ष की अल्प आयु में ही फांसी के तख्ते पर सुला दिया

आजादी के पहले की है इम्फाल के पहाड़ी प्रदेश में सत्तर वर्ष की एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर घर से एक व्यक्ति के सेना में भर्ती होने की अपील की थी ताकि देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जा सके बूढ़ी मां की इच्छा थी कि उसका बेटा भी देश के काम आए माँ की इच्छा को जानते हुए पुत्र ने खुशी खुशी सेना में भर्ती होने की ठानी अगले ही दिन वह युवक

नेताजी की फौज में भर्ती होने के लिए पहुंच गया और पहली पंक्ति में खड़ा हो गया कर्नल के पूछने पर उसने अपना नाम अर्जुन सिंह तथा उम्र 20 वर्ष बताई जब कर्नल को पता चला घर के इकलौता पुत्र है तो कर्नल ने उसे सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि नेताजी की आज्ञा थी घर के अकेले युवक को भर्ती न किया जाए

उस युवक ने कर्नल से बहुत विनती की पर विफल रहा वे उसे सेना में भर्ती कर ले परंतु नेताजी की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी और निराश युवक घर लौट गया पुत्र के सेना में भर्ती न होने से माँ को बहुत दुख हुआ और इस दुख में वे परलोक पदार गई और दूसरे दिन युवक फिर फौज की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया

कर्नल को जब ये पता चला कि युवक को सेना में भर्ती न किए जाने के दुख में उसकी माँ ये कहकर मर गई कि मैं तुम्हारी माँ नहीं मैं तो तुम्हारे मार्ग की बाधा हूँ तुम्हारी असली माँ तो भारत माता है तो कर्नल को बहुत दुख हुआ उसने युवक की वीर माता को सलामी देकर श्रद्धांजलि देकर युवक को सेना में भर्ती कर कप्तान नियुक्त कर लिया

का मस्तानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद। इंकलो जिंदाबाद। इंकलो

सारे ऐसे अलग अलग उदाहरण भी हैं जहां पर देशभक्ति की जो गाथा है हम अलग अलग रूप में भी देख सकते हैं और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी खूबी के साथ देश की रक्षा कर सकता है और इसका एक बहुत ही सुंदर अनूठा उदाहरण प्रताप चित्तौड़ के राणा उदय सिंह का बैठा था इतिहास गवाह है प्रताप की देशभक्ति का आइये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाते हैं बहुत ही हटके और बहुत ही अलग है

कैसे गीत गाकर की देश की रक्षा अगर आप इस बात को सोचेंगे कोई व्यक्ति गीत गाकर भी देश की रक्षा कर सकता है तो आपके अंदर असमंजस हो सकता है लेकिन यह सत्य घटना है जो आपको हम अभी सुना रहे हैं प्रताप राणा के बेटे थे उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक था यूं तो वो सदैव देशभक्ति गीत की लय में रहते थे लेकिन फिर भी लोग उन्हें कहते थे

तुम एक राजपूत घराने के भविष्य के राना हो ये क्या शौक लिए हुए हो गाना बजाना तो चारणों का काम है तुम्हें तबले या ढूल की नहीं तलवार और बर्ची की ताल सीखना चाहिए इस पर प्रताप एक ही बात बोलते थे देशभक्ति केवल तलवार से ही जाहिर नहीं होती और मेरा ये कहना मैं सिद्ध करके बताऊँगा

उन दिनों चित्तौड़ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था और मुगल भी एकमात्र चित्तौड़ को चुनौती मानते थे और हमेशा उस पर फतेह के लिए हमला करते थे और एक बार मुगलों ने चित्तौड़ पर हमला किया किला इतना मजबूत था कि राजपूत सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और मुगलों को पीछे हटना पड़ा उस वक्त

प्रताप बस्ती में रहते थे और अपने देश भक्ति गीतों में झूम रहे थे एक मुगल सैनिक प्रताप को पकड़कर अपने तंबू में ले गया लेकिन मुगल प्रताप को एक गांववासी समझ रहे थे प्रताप की आवाज बहुत सुरीली थी इसलिए उसे गाने के लिए कहा गया और सभी जम कर बैठ गए जिसमें सभी सेना के विशेष लोग थे प्रताप को उनकी भाषा में गाने का आदेश दिया गया लेकिन

इसके पीछे मुगलों का एक मकसद था मुगलों ने ये योजना बनाई थी कि जब ये गांव का चारण गाएगा तो किले के भीतर आवाज जाएगी और उन्हें लगेगा कि कोई राजपूत मदद के लिए पुकार रहे हैं और वे दुर्ग का दरवाजा खोल देंगे लेकिन बात हुई कुछ और प्रताप ने अपनी भाषा में ऐसे गीत गाए कि किले के सब सैनिक सावधान हो गए

और सभी ने मुगलों पर तीर की वर्षा कर दी उस वक्त सभी बड़े मुगल वहां मौजूद थे वे सभी मारे गए और अंत में प्रताप फिर अपनी देशभक्ति में लीन अपनी कुटिया को जा रहे थे तब उन्होंने सभी को कहा देशभक्ति केवल तीरों या तलवारों में नहीं होती ये केवल राजपूतों की मोहताज नहीं होती एक साधारण चारण द्वारा भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है

का अलबेलों का मस्तानों का इस देश तयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना रिंक जिंदाबाद रिंक जिंदाबाद रिंक जिंदाबाद अमर शहीद सबूलाल जैन

बात 1942 बात 1942 की है सारे देश में क्रांति की आग भड़क रही थी भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था गांधी जी के नारे करो या मरो ने देश के युवाओं में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मर मिटने का अधम्य उत्साह भर दिया था मध्य प्रदेश में सागर के एक युवा क्रांति थे शाहूलाल जैन वे भी देश की आज़ादी के लिए तड़प रहे

देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी 10 अगस्त 1942 को सागर में अंग्रेजी शासन के विरोध में एक जुलूस निकला शाहूलाल जैन ने भी जुलूस में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जैसे ही जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा शाहबूलाल जैन कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़ गए और वहां लगे ब्रिटिश जनडे यूनियन बैंक को उतार कर फेंक दिया उन्हें पुलिस ने चेतावनी दी

मगर वे नहीं माने और तिरंगा झंडा लगा दिया जो हवा में शान से लहराने लगा लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई इतने में ही पुलिस ने शबुलाल पर गोली चलानी शुरू कर दी गोली लगते ही शबूलाल जैन भारत माता की जय जयकार करते हुए नीचे आ गिरे और शहीद हो गए शबूलाल जैन के शहीद होते ही लोगों में आग सी लग गई

उन्होंने कलेक्ट्रेट में जबरदस्त तोड़फोड़ शुरू कर दी पुलिस ने शहीद का शव देने से इनकार कर दिया तो तोड़फोड़ और भी बढ़ गई और सिचुएशन बेकाबू हो गई सागर के कमिश्नर के आदेश से बड़ी मुश्किल से सौ जनता को मिल पाया तब कहीं जाकर शांति हुई शबुलाल के शहीद होने की खबर से सारा नगर शौक में डूब गया उनकी शव यात्रा में बड़ी भीड़ थी

उनकी जय जयकार से आकाश गूंज उठा उनके पिता ने भी हंसते मुस्कुराते अपने लाडले शहीद की आरती को कंधा दिया ऐसे क्रांतिकारियों को शत शत नमन शत शत नमन

आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ जी हाँ अब बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल. जी राम प्रसाद सेनानी थे इनका नाम व काकोरी कांड में सबसे ज्यादा प्रख्यात है ब्रिटिश शासन के वे सख्त खिलाफ थे वे बहुत बड़े कवि भी थे जो अपने मन की बात कविताओं के जरिए सब तक पहुँचाते थे ये हिंदी उर्दू भाषा में लिखा करते थे

रशियों की तमन्ना जैसी महान यादगार कविता इन्हीं ने लिखी थी रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून अठारह को हुआ था 1897 को जन्मस्थान स्थान मृत्यु 19 दिसंबर उन्नीस को गोरखपुर जेल में हुआ था आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो

बेलों का मस्कानों का इस देश तैयारो इस देश तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना इंकलो इंकलो इंकलो आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यमन नाइनटी पॉइंट फोर

सुखदेव सुखदेव देश के स्वतंत्रता संग्रामी में से एक थे उन्होंने भगत सिंह व राजगुरु के साथ दिल्ली की असेंबली में बम फोड़ा था और अपने आप को गिरफ्तार करा दिया था इसके पहले उनका नाम ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के लिए भी सामने आया था सुखदेव भगत सिंह के अच्छे मित्र भी थे इन्हें भगत सिंह के साथ ही तेवीस मार्च उन्नीस को फांसी दी गई थी युवाओं के लिए ये आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है

इनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाने में हुआ था इनका मृत्यु तेईस मार्च 1931 लाहौर जेल में हुआ

वीर जवानों का अलबेलों का मस्कानों का इस देश का यारो इस देश का तैयारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना जिंदाबाद कहना जिंदाबाद इंकलो जिंदाबाद आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट फोर

राजगुरु भगत सिंह के ही साथी थे जिन्होंने मुख्यतः ब्रिटिश राज के पुलिस अधिकारी को मारने के लिए जाना जाता है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कार्य करते थे जो भारत देश की आजादी के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार थे राजगुरु गांधी जी की अहिंसावादी बातों के बिल्कुल विरोध में थे उनके हिसाब से अंग्रेजों को मार मार कर अपने देश से निकालना चाहिए ये था

इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे में हुआ और तेईस मार्च 1931 लाहौर जेल में मृत्यु पाए। <laughs>

परिवार में पैदा हुए भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत से जाति सिस्टम खत्म करने के लिए बहुत कार्य किए नीची जाति से उनकी बुद्धि मियता को कोई नहीं मानता था लेकिन इन्होंने फिर भी बुद्ध जाति अपना ली और दूसरी निची जाति वालों को भी ऐसा करने को कहा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमेशा सबको समझाया की जाति धर्म मानवता से बढ़कर

नहीं होता है हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए अपनी बुद्धि के बदौलत वे भारत संविधान कमेटी के चेयरमैन बन गए जनतांत्रिक भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था आप सुन रहे हैं रेडियो बाद वन नाइन्टी पॉइंट रहो एफ एम इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब रहोला

है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश प्यारो इस देश प्यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना

शक्ले हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे hey! यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में

फूलों की यहाँ है सावन hey! यहाँ है सावन बालों में खिलती हैं कलियां गालों में

दुश्मन के लिए तलवार हम मैदान अगर हम मैदान अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाए